संक्षिप्त महाभारत पर्व अरविंद का वध तथा कौरव सेना के बीच में श्री कृष्ण की अश्वचर्या राजन अब सूर्य नारायण ढल चुके थे कौरव पक्ष के योद्धाओं में से कोई तो युद्ध के मैदान में डटे हुए थे कोई लौट आए थे और कोई पेट दिखाकर भाग रहे थे इस प्रकार धीरे धीरे वह दिन बीत रहा था किन्तु अर्जुन और श्री कृष्ण बराबर जयद्रथ की ओर ही बढ़ रहे थे अर्जुन अपने बाणों से रथ के जाने रास्ता बना लेते थे और श्री कृष्ण अर्जुन का लोहे के बाढ़ अनेकों शत्रुओं का संहार करते हुए उनका रथ पान कर रहे थे वे रथ से एक कोष तक के शत्रुओं का सफाया कर देते थे अर्जुन का रथ बड़ी तेजी से चल रहा था उस समय तो उसने सूर्य इंद्र रुद्र और कुबेर के रथों को भी मात कर दिया था जिस समय रथी, रथियों की सेना के बीच में पहुंचा, उसके घोड़े भूख-प्यास से व्याकुल हो उठे और बड़ी कठिनता से रथ खींचने लगे उन्हें पर्वत के समान शस्त्रों में मरे हुए हाथी घोड़े मनुष्य और रथों के ऊपर होकर अपना मार्ग निकालना पड़ता था इसी समय अवंत देश के दोनों राजकुमार अपनी सेना के सहित अर्जुन के सामने आ रटे उन्होंने बड़े उल्लास से भरकर अर्जुन को चौसठ श्री कृष्ण को 70 और घोड़ों को सौ बालों से घायल कर दिया तब अर्जुन ने कुपित होकर नौ बाणों से उनके मर्म को गूंज दिया तथा दो बालों से उनके धनुष और ग्रदाओं को भी अत्यंत क्रोधपूर्वक अर्जुन पर बाढ़ बरसाने लगे अर्जुन ने तुरंत ही फिर उनके धनुष काट डाले तथा और बाढ़ छोड़कर उनके घोड़े सारथी पार और कई साथियों को मार डाला एक श्रीकृष्ण का के लगात पर चोट की किन्तु श्रीकृष्ण उससे तनिक भी विचलित न हुए अर्जुन ने तुरंत ही छणों से उसके हाथ पैर सिर और गर्दन काट डाले और वह पर्वत शिखर के समान पृथ्वी पर गिर गया और को मरा भेग कर उनके साथ कृष्ण से कहा घोड़े बाढ़ों से बहुत व्यथित हो रहे हैं और बहुत थक गए हैं व्यद्यक भी अभी दूर है ऐसी स्थिति में इस समय आपको क्या करना उचित ज्ञान पड़ता है मेरे विचार से जो बात ठीक ज्ञान पड़ती है वह मैं कहता हूँ सुनिए आप मजे से घोड़ों को छोड़ दीजिए और इनके बांध निकाल दीजिए अर्जुन के इस प्रकार कहने पर श्री कृष्ण ने कहा पार्थ तुम जैसा करते हो मेरा भी यही विचार है अर्जुन ने कहा केशव मैं घोड़ो की सेना सारी सेना को रोके रहूंगा इस बीच में आप यथावत सब काम कर लें। ऐसा कर अर्जुन से उतर पड़े और बड़ी सावधानी से धनुष लेकर पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए इस समय विजया विलासी छिटी पर खड़ा देख अब अच्छा मौका है इस प्रकार चिल्लाते हुए उनकी उन्होंने बड़ी भारी रथ सेना के द्वारा अर्जुन को घेर लिया और अपने धनुष चढ़ाकर के शत्र और बाणों से उन्हें ढक दिया किंतु वीर अर्जुन ने अपने अस्त्रों से उनके अस्त्रों को सब और से रोक उन सभी को अनेकों बाणों से आच्छादित कर दिया कौनों की असंख्य सेना अपार समुद्र की समान थी उसमें रूप बाढ़े और पर रही थी। हाथी रूप ध्वज कर रही थी गर्दना थी उसकी अनंत तरंग भाला थी पगड़िया कछुए थे छत्र और पताकाएं फेन थे और हाथियों के शरीर मानो सिलाएं थी अर्जुन ने तटरूप होकर उसे अपने बाणों से रोक रखा था ने पूछा संजय जब अर्जुन और ने पृथ्वी पर खड़े हुए थे तो ऐसा अवसर पाकर भी कौरों लोग अर्जुन को क्यों नहीं मार सके संजय ने कहा राजन जिस प्रकार लोग अकेला ही सारे भूमो को रोक देता है उसी प्रकार अर्जुन ने पृथ्वी पर खड़े होने पर भी रथों पर चढ़े हुए समस्त राजाओं को रोक रखा था इसी समय श्रीकृष्ण ने घबरा अपने प्रिय सखा अर्जुन से कहा अर्जुन यहाँ रणभूमि में कोई अच्छा जलाशय नहीं है तुम्हारे घोड़े पानी पीना नहीं चाहते है इस पर अर्जुन ने तुरंत ही अस्त्र द्वारा पृथ्वी को फोड़कर कर घोड़ों के पानी पीने योग्य एक सुंदर सरोवर बना दिया यह सरोवर बहुत विस्तृत और स्वच्छ जल से भरा हुआ था। एक में ही तैयार किए हुए उस सरोवर को देखने के लिए वहां नारद पधा में पधारे इसमें अद्भुत कर्म करने वाले अर्जुन ने एक बाणों का घर बना दिया जिसके खंभे बाण और छत बाणों ही थे, थे उसे देख श्री कृष्ण हंसे और बोले खूब बनाया इसके बाद वे तुरंत ही से और से कूद पड़े हुए को खोल दिया अर्जुन का यह अर्जुनपूर्व पर सिद्ध चारण और सैनिक लोग वाह वाह ध्वनि करने लगे सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात यह हुई कि बड़े बडे महारथी भी पैदल अर्जुन से युद्ध करने पर भी उठा सके कमलनाथ श्री कृष्ण मानो स्त्रियों के बीच में खड़े हों, इस प्रकार मुस्कुराते हुए घोड़ो को अर्जुन के बनाए हुए के घर में ले गए और आपके सब सैनिकों के सामने ही निर्भर होकर उन्हें लिटा लगे। लिटाने लगे। में तो है है। थोड़ी ही देर में उन्होंने घोड़ों के श्रम ग्लानी कम्प और घाव घाव को दूर कर दिया तथा अपने कर कमलों से उन्हें बाढ़ निकाल कर मालिश करके और पृथ्वी पर लिटा उन्हें जल पिलाया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 आगे बच गले उनका ऐसा अद्भुत पराक्रम देखकर उनमें से कोई कोई राजा के से ही सेना, राजा और की, और बढ़ रहे हैं। राजा की समझ में यह बात अभी तक नहीं बैठती कौरव पक्ष के वीर जब इस प्रकार बातें कर रहे थे सूर्य नारायण अस्ताचल की ढल चुके थे इसलिए अर्जुन बड़ी तेजी से जयदेव की ओर बढ़ रहे थे कोई भी योद्धा उन्हें रोक नहीं पाता था उन्होंने सारी सेना के पैर उखाड़ दिए थे श्रीकृष्ण सेना को रोनते हुए बड़ी तेजी से घोड़ों को हाक रहे थे और अपने पांच जन्म शंख की ध्वनि करते जाते थे जब देखकर शत्रु पक्ष के रथी बहुत उदास हो गए धूल के कारण इस समय सूर्य देव भी बहुत ढक गए थे तथा बाणों से व्यसित होने के कारण सैनिक लोग श्रीकृष्ण और अर्जुन की ओर देख भी नहीं पाते थे